साथ हो तुम और रात जवान साथ हो तुम और रात जवान नींद किसे अब चैन कहा कुछ तो समझ ए भोले सनम कहती है क्या

नजरों की जुबार साथ हो तुम पर रात जमा महकती हवा छलकती घटा हमसे यद संभलता नहीं की मिन्नते मना कर थी

करी क्या ये अब बहलता नहीं देख के तुमको महकने लगा लो मचल लगा हजरतों का जहां साथ हो तुम अरे रात जवा नींद किसे

अब चैन कहा साथ हो तुम और रात जाओ हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार

तो साहब चलिए आज की बात शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात तो यार ये गाने वाली बात जो है ना ये छूट जाती है कौन सा गाना, तो अरे भैया वो जो संगीत वाली बात होती है ना वो होते होते होते होते टलते टलते आखिर तक पहुंच जाती है तो, तो रुकिए आज तो उसकी बात ही शुरू करते हैं वहीं से हाँ, अच्छा। तो बता दीजिए साहब पिछले हफ्ते का गाना क्योंकि इस गाने को

बहुत से लोग नहीं पहचान पाए क्या बात कर रहे हैं हाँ। इतना सुंदर गाना था ये तुम्हें जो भी देख लेगा किसी का न हो सकेगा पर हो भला हो क्या हो तुम

धन्यवाद आपने बड़ा अच्छा हिंट दे दिया ये गाने के लिए हिंट, हिंट नहीं भैया मतलब अरे यार गाना ही बता दिया इतना अच्छा अब हम आपको ये बता दें कि इस हफ्ते वाला जो गाना है भाई साहब अगर उसको कोई आदमी ना बता पाए है? तो उसे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए अब हम क्या कहें वो बात हम 20 साल से कह रहे हैं मगर छोड़िए अब हम कहेंगे नहीं ये लीजिए साहब आप ही सुन लीजिए

ठीक है तो चलिए साहब गाना पहचानिए अब देखिए आज के लिए हम आपसे सच बताएं कि हम बहुत देर तक सोचते रहे कि क्या बात से शुरू करें बात कहां से शुरू करें आ, मगर आप, आप तो जानते हैं है? आपको कितने सालों पहले उन्होंने कहा था मिस्टर खान ने बनारस में कहा था कि रवि रविशवासो तुम सोचा मत करो ओके थैंक यू तो चलिए साहब अब हम बात यह करते हैं

सबसे पहले आज तय ये कर लिया हमने कि आज किसी विषय पर बात नहीं करेंगे, करेंगे। अरेदार तो चटपटी बात याद आ रही है अगर आप हमें अनुमति दें तो अनुमति आप मांगती है क्या कभी मांग तो रहे हैं पहले तो हम आप लोगों से माफी मांगेंगे की थोड़ी सी तबियत खराब है तो बीच बीच में खांसी वासी आ जाएगी तो माफ कीजिएगा

मज़ेदार बात यह है अगर हमको जैसी अभी याद आ रही है, वो ये है कि आ, पापा जी यानी श्रीमान जी के पिताजी बनारस में थे और बीमार थे तो हम और श्रीमान जी चले गए बनारस और बहुत बहुत दिन रुक रुक के आते थे तो हमारी बड़ी बेटी मेरे ख़्याल से वो लास्ट फेज़ था पापा जी की ज़िंदगी का तो बड़ी बेटी भी

आ गई वो यूएस से आई और बस तुरंत बनारस आ गई और देखभाल में हाथ बटाती थी शाम के भोजन का हमने शुमान जी से ये कह रखा था कि देखिए हम तो घर में रोटी वोटी ना खाएंगे हम तो वो जो ठेले पे चाट बिकती है वो हस्बैंड वाइफ बेचते हैं बिल्कुल घर से निकल के पचास कदम पे हम वहाँ की चाट खाएंगे टमाटर की चाट मस्त वाली और बेटी तो हमारी हमारे जैसी चटोरी वो बोली तो हम भी हमने कहा चल बेटा

और हम दोनों रोज़ शाम वहाँ पहुँच जाते थे तो मतलब पहली शाम का जो किस्सा था वो ये था कि वहाँ पहुँचे उनको नमस्ते वमस्ते किया हमने कहा कि भाभी दो टमाटर चाट बना दीजिए बड़े प्रेम से वो बनाती रही और हमसे बतियाती रही कि कैसी हो बहुत दिन बाद दिख रही हो दो चार हफ्ता बीत गया हमने कहा हाँ अभी आए हैं आते रहेंगे आप चिंता मत कीजिए भाभी रोज़ हमारे लिए आप बनाइएगा

लगभग इसी टाइम पे आएंगे और बेटी हमारी चुपचाप वहाँ मुस्कुराती हुई सुन रही थी हर बात फिर वो धीरे से हमसे बोली ये मंदबुद्धि है क्या क्योंकि बेटी हमारी कुछ बोल नहीं रही थी उसको लगा बातचीत में कोई हिस्सा ना ले ऐसा बनारसियों में होता नहीं है अनजाना इंसान सड़क चलता हुआ गुजरने वाले लोगों पर कमेंट कर देना उनको उचित

काम की शिक्षा दे देना और डपट देना ये बनारसी पने की विशेषता है उसको लगा कि उन भाभी को ये लगा कि ये जो है तो एकदम बस मुस्कुरा रही है मुंह पे कोई और भाव नहीं है कुछ उसने प्रतिक्रिया नहीं प्रकट की तो उसको लगा कि बेचारी मंदबुद्धि है अब ये बोली मंदबुद्धि है क्या हमने कहा नहीं भाभी तो उन, उनको लगा शायद हम झूठ बोल रहे हैं

हम लोग को अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो गई चाट खानी मुश्किल हो गई उन चाट लेके हमने कहा भाभी हम लोग घर में ही बैठ के खाएंगे पैसा दिया और हम लोग ठहाका मारते हुए घर आए कि भाई शांत खड़े रह पाना जो कि एक गुण होता है वो आज कितनी बड़ी उपाधि दे गया बेटी को कि मंदबुद्धि बेचारी लड़की इतना काम करती है

अच्छा मतलब कमाती खाती है हमको आपको पाल सकती है उसको ये उन्होंने कह दिया क्या शिमान जी आपका क्या कहना है इस बारे में हम तो साहब यही कह सकते हैं कि ये हम बनारसी लोगों की आदत है और ये चक्कर क्या है इसमें कि देखिए हमने शायद आपसे पहले भी कभी बताया होगा कि विदेश में क्या होता है कि अपने काम से काम रखो हाँ। और जो

इंटरेक्शन भी है यानी जो बातचीत भी होती है वो जब तक दूसरा अलाउ ना करे तब तक आप उसके पर्सनल स्पेस में नहीं जाते और ये सारी बातें पर्सनल स्पेस में मानी जाती हैं अगर आप किसी से गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग के अलावा कुछ बात शुरू कर दें तो लगता है कि आप उसके मामले में इंटरफियर कर रहे हैं तो मेरी बेटी चूंकि शायद पिछले बीस साल से अधिक समय से विदेश में है

तो उसको अब अब ये नेचुरल हो गया है कि पर्सनल स्पेस में नहीं घुसना है दूसरी बात है, हाँ, वो ना ये आपको यहाँ पर चूंकि इन्होंने किस्सा बताया हम ये भी बता दें आ, कि हम लोग जब कभी उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि उसके पड़ोसी जो आस पास के लोग हैं

वो हम लोगों से अधिक परिचित हो जाते हैं हाँ, हाँ, चाय भी पी के जाते हैं भाई और बाकायदा मतलब हम लोग उनके यहाँ निमंत्रित होते हैं और वो हमारे यहाँ निमंत्रित होते हैं डिनर पे हम ना बुला पाए <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो देखिए मुझको लगता है ये कल्चरल डिफरेंस है और ये जो कल्चरल डिफरेंस है ना इसको एक्सेप्ट कर पाने के लिए आपको शायद थोड़ा सा अपना आउटलुक

या पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा शायद उसके जिब नहीं, जो जो जो तो नहीं लगता नहीं। है वो तो उसने अपनी से हाँ, बराबर। अच्छा साहब एक बात आपको बताए अब चूंकि बातें इधर उधर की ही हो रही है ना आपको बताए अभी पिछले कुछ दिनों में एकाएक

कुछ फिल्मों की बातें शुरू हुईं और साहब उसमें एक बात समझ में आई कि फिल्मों की बातों में कभी कभी बहुत मतलब की बातें आ जाती हैं देखिए मैं उस डायलॉग की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे बसंती तुम्हारा नाम क्या है ऐ, ऐसे नहीं अरे वो तुम्हारा नाम क्या है अरे यार ठीक है अरे भैया ठीक है अरे वो क्या हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं ये सब

मैं उन डायलॉग्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसे डायलॉग्स की बात कर रहा हूँ कि कभी कभी फिल्मों में या किताबों में आपको ऐसी बातें लिखी हुई या सुनने को मिल जाती हैं जिनका जीवन से बहुत निकट का यानी बहुत ही करीबी लेना देना होता है आप किसकी बात? करें? हाँ मैं एग्जैक्टली exactly, अब थोड़ा सा संदर्भ दिया है न तो अब इस बात को एक रेफरेंस में बताता हूँ अभी एक फिल्म देखी मैंने

कोई ऐसी हल्की फुल्की फिल्म थी और उस फिल्म में होता यह है कि एक बेटा अपने पिता से कहता रहता है कि जो उसके पिता का मकान है जो पिता के नाम पर है उसको बेटे के नाम पर यानी उस बेटे के नाम पर कर दे जिससे कि बेटा उस पर लोन ले सके

उसको मकान पे कब्जा करने की कोई तमन्ना नहीं है परंतु उसको उस मकान को अपनी प्रॉपर्टी दिखाकर शायद अपने बेटे के लिए एजुकेशन लोन या कुछ लेना था बाप जो है वो तैयार हो जाता है कि ठीक है भाई मैं करूंगा पहले तो नहीं तैयार था हाँ मगर वो तैयार हो गया वो कहता है मैं करूंगा फिल्म के अंत तक आते आते बेटा अपने बाप से कहता है कि मुझे आपसे एक बात कहनी है

बाप कहता है हाँ तुमने मेरी एक बात मानी है तो तुम जरूर मुझसे अपनी कोई ना कोई बात तो मनवाओगे ही उसने कहा कि वो बात उस मकान के सिलसिले में है तो बाप कहता है कि बेटा वो मकान तो मैंने तुमको वादा किया है कि तुम्हारे नाम कर दूंगा और जब तुम बोलोगे तब रजिस्ट्री करा देंगे बेटा कहता है कि नहीं मुझे कहना यह है कि वो मकान तुम मेरे नाम पर मत करो

मुझे लोन जैसे भी होगा मैं कर लूंगा तो बाप कहता है मगर आज अचानक ये बात क्यों कह रहे हो तुम तो वो लड़के ने एक बहुत बढ़िया बात कही उसने कहा कि देखो जब तक वो मकान तुम्हारे नाम पर है तो मैं उस मकान में बेटा बनकर रहता हूं और अगर वो मकान मेरे नाम पर हो गया तो मेरा तो बचपन ही चला जाएगा

अब साहब ये अपने आप में एक इतनी बड़ी बात थी कि यानी कोई व्यक्ति अपना बचपन बचाए रखना चाहता है उसको मकान से से कुछ मतलब नहीं था उसी तरह से एक बहुत पुरानी फिल्म है बहुत जब मैं पढ़ता था शायद उस जमाने की फिल्म है उस जमाने में उस फिल्म में एक बाप है एक बेटा है और एक बेटी है यानी कि

बाप थोड़ा बूढ़ा है उनकी मां मर चुकी है बेटी घर घर चलाती है, है, है, है, पूरा का सब काम काज करती है। और बेटा आवारा बाप कोई छोटा मोटा काम करता है। अब साहब बाप बेटे से चाहता है कि वो कुछ काम करे मगर बेटा काम करता नहीं वो आवारगी ही करता रहता है शायद वो नौकरी ढूंढ रहा है मगर उसको नौकरी मिल नहीं रही है ऐसा कुछ है

तो बाप उसके नौकरी ढूंढने को आवारगी समझता है अरे? बेटी सब कुछ जानती है और वो अपने भाई का पक्ष भी लेती है और भाई और बाप आपस में बात सिर्फ उस बेटी के जरिए से करते हैं यानी बाप को जब उस लड़के से कुछ कहना होता है तो वो बेटी को बताता है भाई को जब कुछ अपने बाप से कहना होता है तो वो अपनी बहन को बताता है।

कालांतर में बहन की शादी हो जाती है तो कोई आदमी उस लड़के से पूछता है तुम्हारे घर में तो वो लड़का कहता है कि वो एक ऐसा घर है हमारा जहां पर एक ना बोलने वाला बाप रहता है और ना सुनने वाला बेटा रहता है और

बोला कि इसलिए उस घर में बातें नहीं होती हैं उसके अलावा सब कुछ होता है ये कौन सी फिल्म है भाई इस फिल्म में मैं कलाकार बता सकता हूँ एक्टर जो है बूढ़े का तो मैं भूल गया कौन एक्टर है वो मगर बेटा है विजय अरोरा और बेटी है नाजनीन अच्छो?

बहुत ही बढ़िया फिल्म थी और ये किसी जमाने में जब हमने देखी थी उस जमाने में हम भी बेकार थे और साहब हमें अपने बेकारी के दिनों को आवारगी कहलाना हम भी कभी कभार सुन लेते थे अरे रे रे रे, रे। तो खैर अरे कल जो हमने फिल्म देखी वो याद है कल कल ही तो देखी हम लोगों ने वो शॉर्ट फिल्म हाँ, पार्ट वो, वाली। ओके फिल्म थी उसमें भी बातें बहुत अच्छी कही गई थी

उसमें भी उन्होंने ये एक मुद्दा उठाया था रिजेक्शन का मगर चलिए छोड़िए अभी उसके अलावा भी एक बात आपको बता दूं चूंकि अभी मेरे दिमाग में वो बात आ रही है हाँ, मैंने कहा था ना लिखा हुआ भी एक किताब है गुनाहों का देवता अरे धर्मवीर भारती बराबर हाँ। और मैं इसको इसलिए जानता हूं कि मैं मेरे अब तक

जीवन में पढ़े हुए उपन्यासों में शायद ये सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है और आ, हमारे एक मित्र थे मतलब मित्र मित्रता तो है मगर मित्र अब इस दुनिया में नहीं हैं श्री सतीश ढिंगरा साहब जिनके जिनकी पुस्तक के कुछ हिस्से भी मैंने कई बार आ, इस अपनी पॉडकास्ट में पढ़े हैं तो ढिंगरा साहब हमारे धर्मवीर भारती जी के मित्र भी थे

और अब उनसे भी जब कभी जिक्र होता था तो ये बात करता था और मैंने कहा कि इस पुस्तक की शुरुआत एक वाक्य से हुई है उस वाक्य है इलाहाबाद शहर का नगर देवता अवश्य ही कोई पथ भ्रष्ट अब, अब, अब पथ भ्रष्ट क्या होगा वो मुझे जो स्वर्ग में होते हैं ना गंधर्व

पथभ्रष्ट गंधर्व होगा और ऐसा करके उन्होंने उस शहर की जो विशेषताएं हैं और गंधर्व की जो विशेषताएं हैं उससे बात आगे निकाली है अब साहब ये जो उन्होंने बात कही ना तो मुझे इलाहाबाद शहर का नगर देवता एक पथभ्रष्ट गंधर्व होगा ये लाइन कभी नहीं भूल

चाहे मैं अलाहाबाद शहर से ट्रेन से गुजर रहा हूं या परीक्षा देने के लिए अलाहाबाद तो में उसी उसी तरह से उसी पुस्तक में एक जगह पर कहीं पर कहीं है कि हमारी पुस्तक की जो हीरोइन है ना वो अपनी किसी सहेली के साथ स्कूल के या आपने कॉलेज के ग्राउंड में बैठी है या लेटी है

और वो आसमान में बादलों को देखकर कह, कह रही है कि ये बादल हमें कुचल कर जा रहे हैं ये अपने आप में एक ऐसी कल्पना है और वो वो याद है कि क्लास में पीछे से आवाज आती काहे से खाए कच्ची अमिया <laughs> <laughs> <laughs> ये लड़कियां बैठ के पीछे इमली और कच्चे आम

खाने खाने का का ब्लेड से से काट काट के खाने का जो प्रोग्राम चलाती थी, थी तो तो सिर्फ ये ये काहे से खाएं तो भूलता ही नहीं गॉड फादर हाँ। पुस्तक भी है हाँ। और गॉड फादर शायद पुस्तक में होगा मगर मुझे <laughs> तो फिल्म का याद है की जब गॉड फादर कहता है ना उससे कोई आदमी कहता है कि तुम्हें बदला लेना चाहिए

तो वो क्या कहता है क्या कहता वो है? कहता है रिवेंज इज ए डिश एच टेस्ट्स बेस्ट वेन इट इज कोल्ड सर कोल्ड बराबर यानी कि बदला लेने में गुस्सा करना ठीक नहीं जल्दबाजी, है। नहीं है। जल्दबाजी की बात ही से ही सोचनी है हुँ. तो साहब जो जैसे गॉडफादर ने कहा ना तो ये अपने आप में एक डायलॉग है जो दिमाग में बस जाता है

यार हमको समझ में नहीं आता ये जो डायलॉग लिखने वाले कहां बुद्धिमान बुद्धिजीवी होते हैं मंदबुद्धि नहीं होते पक्की <laughs> बात है अरे यार हमारी बेटी मंदबुद्धि <coughs> है अच्छा अब साहब एक बात और बताएं शोले का डायलॉग कौन सा वाला वो जो सारे वो जो गब्बर सिंह कहता है नोली खा ले अब गोली खा मतलब क्या हो गया मैं इस डायलॉग को यह समझता हूँ की यदि

तुमने उपकार उपकार किया है, है। तो तो तो उसके बदले में तुम्हें ही मिलेगा, ये ये कोई गारंटी नहीं बड़े-बड़े तो तो लोगों लोगों ने बहुत पहले कह दिया। कहा होगा साहब मैं कर मैं कर उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ हाँ। मैं सिर्फ इस वक्त ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिल्मों के जो डायलॉग है कभी कभार वो जिंदगी में

इतने सही उतार आते हैं हैं कि है कि कि आपको सोचना पड़ता है वास्तव में ये ये कहां कहां से से जैसे अभी आपने कहा कि वो कहां से ये बात उठा कैसी, कर ले कैसी बातें लोग सोचते भाई साहब उसके बाद अब ये तो चलिए फिल्मों की बात हो गई किताबों की बात हो गई अब चूंकि धर्मवीर भारती की बात की थी ना तो मैं चूंकि यहाँ पर मैंने ढींगरा साहब का भी जिक्र किया

ढींगरा साहब का कहना यह था कि धर्मवीर भारती एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनके अनेक पक्ष थे और वो उन धर्मवीर भारती जी की दो पत्निया थी अच्छा

क्या बात ये साहब नहीं नहीं बताया। देखिए महान बनने के लिए आपको भी दो शादी कर लेनी चाहिए तो पहले क्यों नहीं किया? अरे भाई आप मौका बोलने का <laughs> <नहीं कर सकते>। <laughs> <laughs> उनका कहना ये था की वो अपनी एक पत्नी के साथ इतना सदव्यवहार करते थे और वही दूसरे के साथ में उनका व्यवहार उतना

अच्छा नहीं था तो अब सवाल यह उठता है कि मगर यदि मैं धर्मवीर भारती जी की उस पुस्तक गुनाहों का देवता को देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार उसमें उन्होंने जिस प्रेम की कल्पना की थी वो प्रेम वास्तव में उनके जीवन में था या नहीं था चलिए साहब तो यह भी छोड़िए बात अच्छा एक और बात आपको बताऊं

कि ज़रूरी नहीं कि वो सब बहुत अच्छे-अच्छे किताबों से ही पढ़ के या बहुत मशहूर और महान फिल्मों की ही बातें हों आपको ये बताऊँ एक वेताल आता था फैंटम इंद्रजाल कॉमिक्स तो उस फैंटम में एक जगह पर हमारा फैंटम जो है ना वो एक बड़े दानवाकार व्यक्ति से लड़ाई कर रहा है तो उसने एक बात कही

उसने क्या कहा उसने कहा कि अगर दानव को मारना है तो अपना कद बढ़ाना होगा अब सब कद कैसे बढ़ सकता है तो फैंटम साहब ने अपना कद कैसे बढ़ाया कि वो उछल करके अपने घोड़े पर खड़े हो गए बोले उसके लिए कुर्सी पर खड़े होकर उसको मारना उचित है और घोड़े पर खड़े होकर उन्होंने

अपने जो दानव था उसके मुक्के मारे इसका मतलब कि अगर आपको किसी अपने से बड़े से लड़ाई करनी है तो पहले अपना कद के हाँ। बढ़ाना ही पड़ेगा था। आप था। उससे नीचे रह करके हाँ। उससे लड़ाई नहीं कर सकते ये बात पक्की जान लीजिए और अगर हम सच पूछें ना तो आज की तारीख में

आप देखिए जितने भी लोग अपने से बड़े कद वालों से लड़ाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सीढ़ी या कुर्सी लगाकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश ही कर रहे हैं।

हाँ, चाहे राजनीति हाँ, में देख हाँ, लीजिए चाहे किसी अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए या पर्सनल लड़ाइयों में भी देख लीजिए हर जगह पर ठीक है साहब, हाँ। तो देखिए ये तो बातें हमारी आज की यू ही चली गई। अरे मगर और चलते चलते हम कल वाली फिल्म की बात भी बताना चाहेंगे एकदम रियल लाइफ स्टोरी जैसी फिल्म हमने देखी लव बाईं

एक लव बाई चांस थी एक पार्ट टू थी एक पार्ट थ्री थी और उसमें यह था कि एक व्यक्ति जो कि 35 वर्ष का हो गया है जलेबी की दुकान पर रुक के जलेबी का ऑर्डर करके कि 100 ग्राम तोल दो का नहीं नहीं वजन कम करना है सुबह सुबह और वो बेचारा पार्क में जा रहा है टहल रहा है दौड़ने की कोशिश कर रहा है उससे हो नहीं रहा है और वो देखता है कि एक लड़की एक चक्कर दो चक्कर मतलब वो धीरे धीरे जा रहा है धीरे धीरे दौड़ रहा है

दौड़े जा रही है दौड़े जा रही है दौड़े जा रही है तो हैरान परेशान है और फिर उस बेंच पे बैठ के जब वो सुस्ता रहा है सांस ले रहा है वो लड़की वहीं पे उसका पानी वानी पीती है और बातचीत पता नहीं कैसे बात शुरू हो जाती है तो कहता है मैं तो बहुत परेशान हूँ मैं तो पैंतीस साल का हो गया मेरी शादी नहीं हो रही मुझे बारह लड़कियाँ रिजेक्ट कर चुकी हैं तो ऐसा लगा जैसे कि ये हमारे देश में वो जो एक आ,

एक क्या मापदंड लेके कर हम लोग चलते हैं ना कि लड़की हो गोरी स्लिम ट्रिम स्मार्ट ब्यूटीफुल लड़का हो स्लिम ट्रिम स्मार्ट ब्यूटीफुल हैंडसम यंग मैन हो और कमाता भी हो और ये ये बड़ा गलत हम लोग ले चलते हैं भाई हम लोग अपने अपने माता पिता से क्या बोलते हैं जेनेटिक गुण लेके धरती पे आए हैं हम सब के साथ लंबे तो हो नहीं सकते पतले हो नहीं सकते गोरे हो नहीं सकते कुछ इसी प्रकार की छोटी सी प्यारी सी बात

और छोटी सी समस्या को लेके प्यारी सी फिल्म बनी है आप लोग को मौका लगे ज़रूर देखिएगा हम पूरी बात नहीं बताना चाहते हैं बट प्लीज़ वॉच इट और उसमें एक बड़ी प्यारी बात भी कही है कि वो लड़की उससे बोलती है कि अगर आप भागेंगे अगर भागने की बात करेंगे तो आप तो रह जाएँगे मैं तो आगे निकल जाऊँगी जो कि बहुत सही बात है तो मगर आप देखिएगा ज़रूर और यहाँ पर साहब आपको ये भी बताना चाहिए <laughs>

मतलब आपको ये डायलॉग शायद पसंद इसलिए आया क्योंकि जब हम लोगों की शादी होने की बात हो रही थी तो तो उस समय इस कारण कारण से से तो नहीं मगर किसी और विवाह न होने की कगार पर आ गया था और उस समय ये तय किया था मैंने एक संदेश भिजवाया कि अगर आप ये आपके माता पिता शादी न करना चाहेंगे

तो हमें आपको लेकर भागना पड़ेगा तो हमारी पत्नी ने उस वक्त ही हमको उसका वापसी जवाब ये दिया कि अगर भागना पड़ेगा श्रीमान तो हम तो भाग जाएंगे मगर आप तो ना भाग पाएंगे अब साहब इसके बावजूद हमने उनसे विवाह किया है और हम लोग इतने वर्षों से साथ हैं आप सोच सकते हैं कि मेरी सहन शक्ति कितनी अधिक है

और मेरी <laughs> तो चलिए साहब बातें करते रहें बातें चलती रहेंगी और कैसी भी बातें करिए बाते तो अच्छा हम लोग तो बात की बातें कर डाली कितनी देर हो साहब ऐसी ही बातें तो बातों में कहलाती है इसी को कहते हैं बात से बात निकलती <laughs> सॉरी चलिए अगले हफ्ते फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार

आपने अपना समय दिया है उसके लिए मैं आपका बेहद आभारी हूँ थैंक यू नमस्कार धन्यवाद मिले के अब उम्र भर होंगे जुदा मेरी साजिद की आवाज तुम मैं कुछ भी नहीं तुम्हारे

माँ साथ हो तुम और रात जवान नींद किसे अब चैन कहा कुछ तो समझ है भोले सनम कहती है क्या नजरों की समा साथ हो तुम

हर रात जो साथ हो तुम रात पर